युवकों के प्रति वेदांत का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद स्वल्प मप्यस्थ धर्म से त्रायते अर्थात धर्म का थोड़ा भी कार्य करने परिणाम बहुत बड़ा होता है श्रीमद्भगवद्गीता की उपरयुक्त उक्त के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो तो अपने इस सामान्य जीवन में मैं इसकी सत्यता का नित्य प्रति अनुभव करता हूँ मैंने जो कुछ जीवन में किया है वह बहुत ही तुच्छ और सामान्य है तथापि कोलंबो से लेकर इस नगर तक आने में अपने प्रति मैंने लोगों में जो ममता तथा पूर्ण स्वागत की भावना देखी है वह अप्रत्याशित है पर साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह संवर्धना